श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अट्ठारह सौ पचासी अवतार के संबंध में विचार कितने ही भक्त आए हुए हैं श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं नरेंद्र गिरीश राम हरिपद चुन्नी बलराम मास्टर कितने ही हैं नरेंद्र नहीं मानते कि मनुष्य की देह में कभी अवतार हो सकता है इधर ग्रीस को ज्वलंत विश्वास है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है वे मनुष्य की देह धारण करके संसार में आते हैं श्री कृष्ण की बड़ी इच्छा है कि इस संबंध में दोनों का विचार हो श्री कृष्ण ग्रीस से कह रहे हैं तुम दोनों जरा अंग्रेजी में विचार करो मैं सुनूंगा। विचार आरंभ हुआ अंग्रेजी में न होकर बंगला में ही होने लगा बीच बीच में अंग्रेजी के दो एक शब्द निकल जाते थे नरेंद्र ने कहा ईश्वर अनंत है उनकी धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है वे सबके भीतर हैं केवल किसी एक के ही भीतर वे आए हैं ऐसी बात नहीं श्री राम कृष्ण स्नेह इसका जो मत है वही मेरा भी है वे सब जगह हैं परंतु इतनी बात है कि शक्ति की विशेषता है कहीं तो अविद्या शक्ति का प्रकाश है कहीं विद्या शक्ति का किसी आधार में शक्ति अधिक है किसी में कम इसलिए सब आदमी समान नहीं है राम इस तरह के बिछा तर्क से क्या फायदा है श्री राम नहीं नहीं इसका एक खास अर्थ है गिरीश तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वे देह धारण करके नहीं आते नरेंद्र वे अवांग मनस गोचर हैं श्री राम कृष्ण नहीं वे शुद्ध बुद्धि गोचर हैं शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था गिरीश नरेंद्र से मनुष्य में उनका अवतार न हो तो समझाए फिर फिर कौन मनुष्य को ज्ञान भक्ति देने के लिए वे देह धारण करते हैं नहीं तो शिक्षा कौन देगा नरेंद्र क्यों वे अंतर में रह कर समझाएँगे कृष्ण रामकृष्ण स्ने हाँ हाँ अंतर्यामी के रूप में वे समझाएंगे फिर घोर तर्क ठन गया इन्फिनेटी अनंत के अंश किस तरह होंगे हैमिल्टन क्या कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं टिंडल हक्सले क्या कह गए हैं ये सब बातें होने लगी श्री कृष्ण मास्टर से देखो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं सब वही देख रहा हूं विचार अब इस पर क्या करूं देख रहा हूं वे ही सब हैं सब कुछ वही हुए हैं यह भी है और वह भी एक अवस्था में अखंड में मन और बुद्धि खो जाती है नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है गिरीश से इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है गिरीश हंसते हुए आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं इतने ही को छोड़ मानो और सब कुछ मैं जानता हूँ सब हंसने लगे श्री राम कृष्ण दो श्रेणी बिना उतरे मुख से बोला नहीं जाता वेदांत शंकर ने जो कुछ समझाया है वह भी है और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है नरेंद्र विशिष्टाद्वैतवाद क्या है श्री राम कृष्ण नरेंद्र से विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक जैसे एक बेला एक ने उसके खोपड़े को अलग बीजों को अलग और गूदे को अलग कर दिया जैसे एक बेल एक ने उसके खोपड़े को अलग बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था फिर यह समझने की जरूरत हुई कि बेल वजन में कितना था तब सिर्फ गुदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा बीज और गुदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे खोपड़े और बीजों को निकालकर कर गुदे को ही लोग असल चीज समझते हैं फिर विचार करके देखो जिस वस्तु का गुदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है जीव नेती जगत नेति इस तरह का विचार करना चाहिए ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु फिर यह अनुभव होता है जिसका गुदा है खोपड़ा और बीज भी उसके हैं जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं जिसकी नित्यता है लीला भी उसी की है इसीलिए रामानुज कहते थे जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं